धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनी मातृशक्ति हम काफी समय से यमाचार्य और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद से अनेक गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जीवात्मा परमात्मा प्रकृति हमारा ये मानव जीवन हमारा उद्देश्य इन सब के विषय में पीछे अनेक बार चर्चाएं आ चुकी हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य जीवन जो सर्वोत्कृष्ट शिखर पर ये पहुंचता है उसमें क्या क्या क्रम होते हैं हमारे जीवन में उन क्रमों को बताते हुए पांचवी वल्ली के दूसरे श्लोक में यमाचार्य वर्णन कर रहे हैं और ये श्लोक वेद में भी मंत्र के रूप में आया हुआ है अर्थात वेद का मंत्र ही है ये तो दूसरा पांचवी वल्ली का दूसरा श्लोक दिया है हंस शुचिशत इसमें चार शब्द एक जैसे आपको लगेंगे और वो चार शब्द यानी कि तीन बार चार चार शब्द ऐसे आए हैं जिनमें एक समानता मिलेगी जैसे पहला शब्द है हंस शुचि दूसरा है वसु अंतरिक्ष तीसरा है होता वेदिशत और चौथा है अतिथि द्रोण सत्य तो इन सब के अंत में क्या आ रहा है सत शब्द सत शब्द जैसे हम बोलते हैं परिषद संसद सभा सद आ रहा है सब में सद वही सद है सद माने बैठना सदन जहां सब सद बैठते हैं सदन तो वही सत सबके अंत में आया हुआ है ये क्या है हमारे जीवन के चार पड़ाव पहला पड़ाव जो हमारे जीवन में आता है उस समय उस अवस्था का नाम रखा गया है हंस हंस शुचिशत हंस किसे कहते हैं तो आप उस पक्षी का नाम पक्षी पर ध्यान जाएगा लेकिन हंस का वास्तव में अर्थ होता क्या है <laughs> यह तो उसका कार्य हुआ लेकिन हंस शब्द का अर्थ है जो मारता है हंती हंसह। जो मारता है उसे हंस कहते हैं अब यहां मनुष्य जब उत्पन्न होता है जन्म होता है मानव का तो पहला आश्रम कौन सा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवात्मा विद्या ग्रहण करता है विद्याग्रहण करते हुए अपनी अज्ञानता को नष्ट करता है मारता है ज्ञान ग्रहण करता है परमात्मा को भी हंस कहा है वेदों में जीवात्मा को भी हंस कहा है तो हंस हंस शुचिशत तो ऐसा वह हंस जो अपनी अज्ञानता को नष्ट कर रहा है तो वो कहां रहने वाला है सतमाने रहने वाला जो रहता है तो शुचि शुचि किसे कहते हैं पवित्रता पवित्रता में रह रहा है वो और हम देखते हैं बच्चे अबोध होते हैं बच्चे निर्मल होते हैं उनके अंदर कुटिलता नहीं होती क्योंकि कुटिलता अभी वो नहीं सीख पाए समाज में उनके अंदर निर्मलता होती है तो शुची वह पवित्रता में रह रहे हैं तो ब्रह्मचर्य काल जो मानव का होता है वह पवित्रता में रहने वाला होता है और विद्या ग्रहण करते हुए जो अज्ञानता चली आ रही है पूर्व जन्मों की भी उसको दूर करने का प्रयास करता है तो हंस शुचि और ब्रह्मचर्य काल में जब आचार्य के पास ब्रह्मचारी पढ़ने जाता है तो वहाँ पर भी आचार्य जो उसको शिक्षा देता है वो गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ होती है वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र के द्वारा ही आचार्य ब्रह्मचारी की शिक्षा प्रारंभ करता है और गायत्री मंत्र का मुख्य विषय आप सबको पता ही है कि हम बुद्धि को उत्कृष्ट बनाने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और यहां तक प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर ये बुद्धि आप अपने ही हाथ में ले लो आप ही प्रेरणा देने वाले बनो क्योंकि मैं अगर अपने हाथ में लूंगा मुझसे भूल हो सकती है मैं आपको ही सौंप रहा हूं अपने लिए क्यों मुझे पवित्र बनना है मुझे शुचि में रहना है तो हंसह शुचिशत दूसरा शब्द है इसमें वसुहु अंतरिक्ष वसु वसु के दो अर्थ होते हैं बसाने वाला भी और बसने वाला आठ वसु आपने सुने होंगे जिनकी गणना महर्षि दर्णय सत्याश प्रकाश में भाष्य भूमिका में की हुई है तो वसु जितने भी हैं ये सब हमारे लिए बसने में सहायता करते हैं ये बसाने वाले हैं दूसरा आश्रम जो आता है हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहां वह बसाता है अपने परिवार को बसाता है और स्वयं भी एक घर बना करके रहता है वसना और वसाना तो उसको संज्ञा दी गई यहां पर वसु जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति हैं उनको संज्ञा दी गई वसु और साथ में उनके लिए कहा रहने को बताया गया अंतरिक्ष सत तो अंतरिक्ष का एक सर्व प्रचलित अर्थ हम आकाश को लेते हैं लेकिन महर्षि यास्क ने अंतरिक्ष के और भी अर्थ किए उन्होंने एक अर्थ किया अत क्षांतम भवती अंतरिक्ष जो अंदर से सहनशील बनता है क्षमाशील बनता है और इसीलिए हम पृथ्वी को भी क्षमा कहते हैं पृथ्वी के जो 21 नाम गिनाए हैं वेदों में वहां एक नाम पृथ्वी के लिए क्षमा भी है क्योंकि पृथ्वी बहुत सहनशील होती है आप कुछ भी करते रहिए इस पर सब सहन कर लेती है तो अंतरिक्ष सत गृहस्थी व्यक्ति भले ही बचपन में कोई कितना ही असहनशील हो लेकिन ये आश्रम जब आता है तो यहां हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है और सहनशीलता नहीं बढ़ाएंगे तो गृहस्थी चल नहीं सकती हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है और अपने को क्षमाशील बनाना होता है अंतरिक्ष सत्य बात बात में यदि हम उद्विग्न होते रहे तो यह परिवार चलते नहीं हमें स्वयं भी बसना है औरों को भी बसाना है और शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम यह अन्य तीन आश्रमों का भी आधार है क्योंकि अन्य तीन आश्रम किसके बल पर चलते हैं गृहस्थी के बल पर क्यों क्योंकि अर्थोपार्जन का कार्य अन्य तीन आश्रम में तो होता नहीं ब्रह्मचारी कुछ भी नहीं कमा रहा है वो केवल व्यय ही कर रहा है वान भी आगे निकल चुका है उसका भी कमाना बंद हो गया वो औरों को शिक्षा देता है लोकोपकार के कार्य करता है और सन्यासी तो उसे भी ऊंचा तो इन तीनों का पालन इन तीनों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व गृहस्थ आश्रम पर है गृहस्थी के लिए है तो गृहस्थी वसु है ये ये बसाता है सबके लिए और क्षमाशील है वसु अंतरिक्ष सत तीसरा आश्रम आता है फिर वानप्रस्थ आश्रम जिसमें आप सब लोग हैं हमें बनना है वैसा जैसा ऋषि यहां निर्देश कर रहे हैं तो वानपस्ती के लिए शब्द आया आगे कि होता वे यहां होता शब्द है और होता कहते हैं देने वाला और लेने वाला दोनों के लिए होता बोलते हैं और सबसे बड़ा होता सबसे बड़ा देने वाला कौन है परमात्मा स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र में ही देख लीजिए अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम हो परमात्मा को होता कहा गया है वह देता भी है लेता भी है सब कुछ ले लेता है और सब कुछ देता भी है उसका अधिकार है पूरा तो वानपस्थी के लिए वानपस्थ आश्रम में जब पहुंचता है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के व्यक्ति तो उसको होता से उपाधि दी गई उसको होता कहा गया क्यों क्योंकि अब वह दे रहा है जो भी ज्ञान जो भी अनुभव उसने अपने जीवन में अब तक अर्जित किए क्योंकि वानप्रस्थी का कार्य है सभी को शिक्षा देना लोकोपकार के कार्य करना समाज को सुधारना तो ये सब कार्य कब हो पाएंगे हमारे पास जब कुछ देने को होगा तब और तभी वानप्रस्थ में जाने का अधिकार मिलता है कि हम अब इतने अपने ज्ञान में परिपक्व हो चुके हैं अब हम जब दूसरों को कुछ बताएंगे उनको देंगे तो वो यथार्थ ही होगा क्योंकि अविद्या का वितरण अविद्या दूसरों को देना अविद्या फैलाना उसकी अपेक्षा कुछ भी न बताना वो ज़्यादा अच्छा होता है सही बताना और गलत बताना अब किसी को सही आता नहीं है तो गलत भी न बताएं। हम उतना ही बताएं जितना कि हमने अपने द्वारा उसको प्रमाणित कर लिया है हमने उसको सत्य सिद्ध कर लिया है तभी दूसरों को बताने का हमें अधिकार मिलता है और यदि हम स्वयं संदिग्ध हैं स्वयं संदेह है से युक्त हैं तो फिर हम दूसरों को भी बता करके संदेह में डाल रहे हैं इसको अच्छा कर्म नहीं माना गया तो इसलिए होता वेदी होता कहां रहता है वेदी में रहता है एक तो वेदी ये है आप देख रहे हैं लेकिन वेदी जिस धातु से बनती है उसका अर्थ होता है ज्ञान विद ज्ञाने होता वेदिशत होता वेदी में रहता है अर्थात ज्ञान में रहता है यथार्थता में रहता है और जो भी साधना में कमी रह जाती है जो भी हमें प्राप्त करने को अब तक शेष रह गया है तो वानप्रस्थ में जाकर के हम अपनी साधना को और परिपक्व करते हुए उस ज्ञान को और निर्मल करते हैं अपने क्योंकि हमें दूसरों को भी देना है तो वानप्रस्थ आश्रम में साधना का पक्ष बहुत प्रबल होता है साधना हमारी अधिक से अधिक होनी चाहिए इस आश्रम में आकर के और उस साधना से हम अपनी अज्ञानता को क्योंकि हमारी अज्ञानता हमें ही पता होती है दूसरा उसका नहीं पता लगा सकता दूसरा आपके व्यवहार को देख करके कुछ अनुमान तो लगा लेगा लेकिन हमारे संस्कारों में कैसी कैसी बातें भरी हुई हैं ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता तो होता वेदी शत के आगे अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में हम जब यथार्थता में अपना जीवन जी रहे हैं उसके आगे फिर आता है सन्यास का समय और सन्यास के लिए श्लोक में शब्द आया अतिथि ही द्रोण सत अतिथि शब्द से संबोधित किया गया सन्यासी के लिए अतिथि कहा गया है क्योंकि वह किसी एक स्थान पर बंध करके नहीं रहता उसकी कोई तिथि नहीं है निश्चित कि कब कहां पहुंचना है इसलिए अतिथि न विद्यते तिथि और रहता कहां है वो तो कहा द्रोण सत वो द्रोण में रहता है द्रोण किसे कहते हैं द्रोण कहते हैं घर के लिए वो घर में रहता है तो आपको सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि जो पीछे तीन आश्रम जो घर में रहते थे उनको तो कहा नहीं गया घर में रहने वाला ब्रह्मचारी को नहीं कहा गया गृहस्थ को नहीं कहा गया वानप्रस्थी को नहीं कहा गया और जब घर छोड़ दिया संन्यास आश्रम में आकर के अब कहा जा रहा है कि द्रोण सत घर में रहने वाला तो यहां द्रोण शब्द महर्षि यास्क ने गृह के नामों में ही पढ़ा है गृह का ही पर्यायवाची है और 24 शब्द वेद में ऐसे आते हैं जो गृह के पर्यायवाची हैं लेकिन हर शब्द किसी एक अर्थ को कहते हुए भी उसके किसी एक विशेष गुण को बताया करता है द्रोण घर का वाचक है लेकिन द्रोण का अर्थ होता है कि जिसकी रक्षा ठिनाई से की जा सके दुर् और अवधातु भी इसमें जुड़ी हुई है साथ में जिससे ओम शब्द बनता है और अवधातु का सबसे प्रमुख अर्थ रक्षा करना ही होता है परमात्मा सर्व रक्षक है इसलिए हम उसको ओम कहते हैं तो जिसकी रक्षा कठिनाई से की जा सके तो हम घर बनाते हैं कितनी कठिनाई से बनाते हैं उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं उसकी मरम्मत में लगे रहते हैं इसलिए घर को द्रोण कहा गया है लेकिन यहाँ जो सन्यासी के संदर्भ में है, द्रोण शब्द का प्रयोग किया गया ये परमात्मा का नाम है जितने भी गृह के नाम आए हैं वेदों में ये परमात्मा के भी वाचक हैं हम प्रारंभ के जो आठ मंत्र आते हैं उसमें एक मंत्र बोलते हैं य आत्मदा बलदा यस यस्य उपासम यस्य, यस्य छाया ये छाया शब्द भी घर का वाचक है ये उन्हीं चौबीस नामों में पढ़ा हुआ है महर्षि यास्क ने जो गृह के वाचक हैं तो परमात्मा को छाया भी कहा गया इन यस्य छाया अमृतम जिस परमात्मा की छाया अर्थात जिसका आश्रय जिसका घर हमारे लिए कैसा है अमृत है अगर हम वहाँ रहने लगते हैं तो हमारी मृत्यु नहीं होती और हम उसका आश्रय जब छोड़ देते हैं यद्यपि वो हमें नहीं छोड़ता लेकिन हम उसको अपने अज्ञानता से छोड़ा छोड़ देते हैं छोड़ा हुआ समझ लेते हैं तो उसी पे आगे शब्द आता है यस्य मृत्यु हो उसके लिए फिर मृत्यु है यस्य छाया अमृतम यस्य अमृतमृत्यु तो अनेक शब्द परमात्मा के लिए आ रहे हैं उसी में द्रोण शब्द है तो द्रोण परमात्मा को क्यों कहा गया क्योंकि अर्थ था द्रोण का कि जो कठिनाई से रक्षा करने योग्य है जिसको कठिनाई से तृप्त किया जा सकता है तो संसार में सबसे अधिक कठिनाई तृप्त करने में केवल परमात्मा के साथ भटेगी आप लोक में बहुतों को तृप्त कर सकते हैं अनेक उपाय हैं तृप्त करने के प्रसन्न करने के लेकिन परमात्मा को तृप्त करना सबसे कठिन है कहने को तो आपको यह भी सुनने को मिल जाएगा कि भगवान भक्त के वश में होते हैं भगवान भक्त के वश में होते हैं कि भक्तों कष्ट होता है तो भगवान तोड़े तोड़े चले आते हैं अर्थात भक्त ने भगवान को अपने वश में किया हुआ है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं भगवान को वश में करना इतना सरल नहीं है क्योंकि भगवान वश में कब होता है लोक में भी हम देखें हम किसी को वश में कब कर पाते हैं जब उसकी बात मानेंगे तभी तो वश में होगा हमारे वो जैसे बच्चों कभी कोई चाहिए होता है अपने माता पिता से तो माता पिता कहना मानना शुरू कर देंगे तो माता पिता को लगेगा कि बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है अब अवसर पाते ही बच्चा वो कोई भी अपनी सिफारिश कर सकता है उनसे तो ऐसे ही परमात्मा हमारे वश में कब होगा हम जब उसकी आज्ञा पर चलेंगे और परमात्मा की आज्ञा पर चलना उसके आदेशों को मानना अपने जीवन में उतारना उसी को तो उपनिषद में क्षुरे की धार कहा गया है क्षुर धारा अनिशिता दुरातया दुर्गम पथस तत् कवियो वदंती ये तो पीछे आ चुका है इसमें कठोपनिषद में ही तो यहाँ जो सन्यासी है वो द्रोण सत है क्योंकि उसने अपने को ईश्वर आज्ञा में चलाते चलाते इतना अभ्यस्त बना लिया है कि अब लेष मात्र भी वह ईश्वर की आज्ञा को भंग करता ही नहीं इसलिए अब वास्तव में अब उसको घर मिला है अब तक जो हमारे घर थे तीनों आश्रमों में अलग अलग ये सारे घर अस्थाई थे ये अनित्य थे लेकिन वास्तविक घर जो हमारा है वह परमात्मा ही है तो न्यासी द्रोण सत परमात्मा के आश्रम में रहने लगता है उसकी आज्ञा में अपने को चलाता है और औरों को भी शिक्षा देता है तो ये चार शब्द आए कि आएसुति वसु अंतरिक्ष सत होता वेदिशत अतिथि द्रोण सत अब इन्हीं चारों के लिए चार और विशेषण दिए गए वो अग्नि पंक्ति में आते हैं नृषद वरसद ऋत सद व्योम सद यहां भी सबके अंत में सद सद शब्द आ रहा है पहला शब्द है नृसद और निरी मनुष्य को बोलते हैं जीवात्मा अनादि काल से अनेकों योनियों में भ्रमण कर रहा है उसी काल के दौरान बीच बीच में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि मनुष्य भी बनता है अन्य में भ्रमण करते करते कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है बहुत दुर्लभ अवसर होता है ये अन्य योनियो में जाना तो बहुत सरल है और प्रायः अन्य अन्योनियो में ही घूमते रहते हैं हम आपको सुन के आश्चर्य लगता होगा ये हम प्राय अर्थात हमारा अधिकांश समय अनादि काल से हम चले आ रहे हैं अगर हम कुछ काल की एक सीमा निर्धारण करके और उसका मूल्यांकन करें तो हमारा अधिकांश समय अन्य योनियों में ही जाता है मैंने एक बार बताया था ना आपको कि एक मनुष्य बनने के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के लिए 20 करोड़ जीवात्मा लाइन में लगे हुए हैं अर्थात एक मनुष्य का स्थान जब खाली होता है तो 20 करोड़ जीवात्माओं में से किसी एक का नंबर आने वाला है अर्थात हम प्रायः अन्य योनियों में ही घूमते रहते हैं तो मनुष्य योनि जब मिलती है तो मनुष्य के लिए एक शब्द आता है नृ इसी से बनता है नर शब्द नर मनुष्य को बोलते ही है तो निसद अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में जब विद्या ग्रहण करता है ब्रह्मचारी तो वास्तव में तब जाकर के वह निरी बनता है मनुष्य योनि में रहने लायक बनने लगता है मन जाता है मनुर्भव जनया दैव्यम जनम मनुर्भव वेदी मनु बनने के लिए मनुष्य बनने के लिए निर्देश दे रहा है तो ब्रह्मचारी नृषद मानव योनि में रह रहा है अर्थात मानव योनि में रहने के योग्य अपने को विद्या ग्रहण करके बना रहा है नृषद और गृहस्थी के लिए शब्द आया वर सद नृषद वर सद वर किसे कहते हैं जिसका वर्ण किया जाए जिसको स्वीकार किया जाए हम ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल करके जब गृहस्थ आश्रम में जाने को तैयार होते हैं तो कोई अन्य परिवार जो हमारे परिवार से भिन्न है कोई अन्य परिवार हमारा वरण करता है हमें स्वीकार करता है और जिसको स्वीकार किया जाता है उसको हम श्रेष्ठ मानेंगे तभी तो स्वीकार करेंगे जो श्रेष्ठ नहीं है उसको तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहेगा और सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है इसलिए उसको तो वर्णीय कहा ही गया है वर्ण्य कहा गया है तो यहां भी वर सद वह गृहस्थी समाज के लिए और अन्य तीनों आश्रमों के लिए स्वीकार्य हो चुका है और वास्तव में गृहस्थ में जाने का अधिकार भी उसी को होता है जो गृहस्थ आश्रम के योग्य अपने को तैयार कर चुका है जो अपने को औरों के द्वारा स्वीकार करने योग्य बना चुका है तो नृषद वरसद। तीसरा वानपस्थी के लिए पीछे शब्द आया था होता वेदिशत और यहां उसके लिए कहा गया ऋत और ऋत कहते हैं यथार्थता के लिए वही अर्थ वहां निकल रहा था अब वह यथार्थता में रह रहा है और जितने भी परमात्मा के अटल नियम हैं संसार में जिनका कोई खंडन नहीं कर सकता जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता उन सारे नियमों को रित शब्द से ही बोलते हैं रितमच, सत्यमच, अभिधात, चि धात क्योंकि रित की उत्पत्ति मानी गई है यद्यपि सत्य की उत्पत्ति होती नहीं है लेकिन ईश्वर के जो सृष्टिकाल में नियम हमारे सामने आते हैं सृष्टि बनेगी तभी तो आएंगे तो सृष्टि बनाने वाला कुछ नियमों को लाते हुए नियमों का निर्धारण करते हुए वो सृष्टि को बनाता है तो परमात्मा के नियमों को यथार्थ रूप में जानने का अवसर वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्त होता है तो ऋत सद वह यथार्थता में रहने वाला बन जाता है चौथा सन्यासी के लिए कहा गया था तिथि ही द्रोण सद और आगे उसके लिए दिया विशेषण व्योम सद व्योम किसे कहते हैं आकाश के लिए पर आकाश का तात्पर्य आपको जो दिख रहा है यही सारा ऊपर खाली स्थान लेकिन शब्द का अर्थ हम देखेंगे आकाश का अर्थ है आ काशते। जो सर्वत्र चारों ओर प्रदीप्त हो रहा है प्रकाशित हो रहा है इसलिए परमात्मा का भी नाम आकाश है वेदांत दर्शन में आकाश तलिंगात तल परमात्मा को आकाश कहा गया तो सन्यासी भी व्योमसद, क्योंकि वह ज्ञान का प्रचार करता है सर्वत्र प्रकाश को फैलाता है और प्रकाश और ज्ञान वही दे पाएगा जिसके पास होगा तो वह प्रकाशित हो रहा है सर्वत्र ज्ञान का प्रसार कर रहा है औरों को भी प्रदीप्त कर रहा है तो व्योम सद वह सन्यासी व्योम में रहने वाला बन जाता है अंत में इसी श्लोक में फिर चार एक जैसे शब्द और मिलेंगे आपको वो शब्द आ रहे हैं कि अबजा, गोजा, रितजा, जा, गो जा, रित जा अद्रिजा। इन सबके अंत में क्या रहा है जा और जा ये शब्द जन धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना पहला शब्द है अबजा तो अबजा में अप अब शब्द ये जल का वाचक होता है और जल को हम पवित्र मानते हैं आचमन करते हैं जल से और आचमन करते समय जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उन मंत्रों में बार बार पुनातु पुनातु इस प्रकार के शब्द आते हैं अर्थात पवित्रता करने के लिए हम जल को एक प्रतीक के रूप में लेते हैं क्योंकि जल में मिलावट नहीं होती जिसको शुद्ध जल बोलते हैं तो जो ब्रह्मचारी है जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है जो अपने को पवित्र बना रहा है वो कहां पैदा हो रहा है अब जा जल में पैदा हो रहा है अर्थात पवित्रता में उत्पन्न हो रहा है और अपने को पवित्र बनाता ही चला जा रहा है अब जा दूसरा गृहस्थी के लिए कहा गया गो जा गो गाय गाय को बोलते हैं लेकिन यहां अगर हम कहेंगे गाय में उत्पन्न होने वाला यह संगत नहीं लगेगा तो गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है गो का अर्थ वाणी भी होता है यहां जो संगत अर्थ होगा वह पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी का जैसे मैंने बताया था इसका क्षमा नाम भी होता है सहनशीलता जिसका धर्म है तो गृहस्थाश्रम में क्योंकि सहनशीलता होना अनिवार्य है बिना उसके समाज चलेगा ही नहीं तो वह गोजा जा अर्थात सहनशीलता में उत्पन्न हो रहा है अपने को परिपक्व बना रहा है अपने को समाज के अनुकूल बना रहा है और जब वान में पहुंचता है तो वहां प्रारंभ में शब्द आया था होता वेदीशत और यहाँ उसके लिए शब्द है ऋत जा वह अब रित में यथार्थता में उत्पन्न हो रहा है जो यथार्थ ज्ञान है उसको प्राप्त कर रहा है अब तक जो भी थोड़ी बहुत अज्ञानता शेष रह गई थी उसको भी अपनी साधना के द्वारा अपने अनुष्ठानों के द्वारा दूर करके बिल्कुल पवित्रता में अपने को यथार्थता में रख रह रहा है तो ऋत और सन्यासी के लिए आया अद्रिजा सन्यासी अद्री में उत्पन्न होने वाला है अद्री वैसे कहते हैं पर्वत के लिए पहाड़ों के लिए लेकिन महर्षि दयानंद ने उदि में अद्री शब्द को बनाते हुए वहां इसको अद धातु से बनाया और अद का अर्थ है भक्षण करना खा लेना तो अद्रि भक्षण करने वाला वो कौन है परमात्मा है परमात्मा के लिए उपनिषदों में अन्यत्र भी अत्ता शब्द से कहा गया है अत्ता माने खाने वाला और वेदांत दर्शन में भी सूत्र आता है अत्ता चराचर भक्षणात् वो चर और अचर सबका भक्षण कर लेता है प्रलय काल में क्या होता है सब खा लिया उसने तो सबसे बड़ा आत्ता परमात्मा है उसीलिए उसको अद्रि कहा गया है तो सन्यासी कहां रहता है अद्रि में रहता है अद्रि में उत्पन्न होता है परमात्मा में ही उसने अपना निवास बना लिया है और इस प्रकार से हमें जीवन के जो क्रमशः चार चरण हैं इन तीन चरणों को पार करके जब चौथे चरण में पहुंचते हैं और यहां के बाद जो स्थिति बनती है उसके लिए श्लोक में अंत में दो शब्द आए ऋतम बृहत अर्थात अब वास्तव में हमारा जीवन ये रित हो चुका है मानव जीवन की यथार्थता को हमने प्राप्त कर लिया और अब हम बृहत बन जाते हैं बृहत कहते हैं विशाल बहुत बड़ा क्योंकि उस भूमा से हमारा संपर्क हो चुका और भूमा से संपर्क होने के कारण से हम बृहद बन जाते हैं और सबसे बड़ा परमात्मा इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं वही शब्द यहाँ पर भी है बृहद तो ऋषि जिन नियमों को बता रहे हैं जिन जिन आश्रमों में उसके आधार पर ही हम अपने जीवन को चलाते हुए और सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं तो नचिकेता को यमाचार्य समझा रहे हैं कि यदि तुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो तू तो अभी बच्चा है बालक है अभी प्रथम वय में चल रहा है लेकिन तुझे इन सारे पड़ावों को पार करना होगा और इन पड़ावों में जैसा इस श्लोक में और यही वेद में मंत्र आया हुआ है इसके अनुसार जो विशेषण दिए गए हैं वो धर्म उस जीवन में लाने होंगे भी वास्तव में हम ऋतम और बृहत को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं इतना ही कहकर के आज का विषय ही समाप्त करते हैं ओम शम